द्र कर्णे श्रो देवा भद्रं पशे माक्ष स्थिर स्वाऊंशस्तरा ओ अथ वेदीय मांगुल्यिकि का अद्वैत प्रकरण के <coughs> सत्ता ईस्वी कार्य का तो हुआ जिसमें पहले इस प्रकरण में श्रुतियों का दृष्टांत दिया श्रुति सारे इस सृष्टि को मिथ्या घोषित कर दिए राम किंचावी इत्यादि श्रुति है तो श्रुति सत्य हो तो इस सृष्टि सत्य हो तो यह श्रुति चरितार्थ में हो पाएगी श्रुति ऐसा बोल रही है तो सृष्टि को कुछ कुछ व्यवस्था करनी होगी सृष्टि मिथ्या है तो श्रुति का तात्पर्य सही हो जाएगा तो इन श्रुतियों को देखते हुए सृष्टि मिथ्या है हमारे शरीर आदि जो भी सृष्टिया सब मिथ्या है ऐसा श्रुतियों के माध्यम से सिद्ध किया उसके बाद युक्ति देना शुरू कर दिया देखो तो कोई वस्तु विद्यमान हो विद्यमान वस्तु का माया से जन्म हो सकता है जैसे रज्जु विद्यमान है पहले से तो अज्ञान से सर्वरूप जन्म हो सकता है माया से हो सकता है जो विद्यमान वस्तु होगा उसके अज्ञान से रूपांतर में दिखना वही जन्म है उसका रूपांतर में दिखता अज्ञान के कारण रजू का ज्ञान होता तो सर्व नहीं दिखता रज्जु का ज्ञान न होने से सर्प का जन्म हो गया रज्जु सर्व रू से पैदा हो गया अज्ञान के कारण किंतु तत्व तो जाते यश जाम तस्त जिस वादी के मत में वास्तविक उत्पत्ति मानते हैं विद्यमान वस्तु से वास्तविक उत्पत्ति कारण विद्यमान होगा हो कार्य में सत्य होगा कार्य कारण दोनों का सत्य मानते हैं उनके यहां उत्पत्ति का ही उत्पत्ति होनी है अजन्मा का तो उत्पन्न होना संभव नहीं है क्यों जात नहीं है अजात है तो वो तो उत्पन्न हो नहीं सकता तो जन्म वाले के जन्म माने का पहले वाला जो जन्म वाला होगा उसके पहले भी एक जन्म चाहिए उसके पहले भी अवस्था में चले जाएंगे पूर्व कार्य का भी शुद्ध कर दिया अब कहते हैं असत का तो दोनों प्रकार से जन्म नहीं हो सकता सत का तो एक प्रकार से हो सकता है विद्यमान का माया से जन्म हो सकता है रज्जु विद्यमान है सर्प रूप से हो जाता है सर्प पैदा हो जाता है वहां अज्ञान के कारण रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है किंतु असत्य जो होता है जैसे बंध्या आदि है शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता तो उससे कोई वस्तु पैदा तो होता नहीं माया से भी नहीं होगा वास्तविक भी नहीं होगा असत वस्तु स्वयं कारण विद्यमान है ही नहीं तो उससे कोई न अज्ञान में हुआ कल्पना कर सकते हैं कल्पना करने के लिए अधिष्ठान सत्य चाहिए बंध्यापुत्र आदि जो होते हैं नाम मात्र प्रयोग होता है वस्तु होता नहीं तो उसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता कल्पना करने के लिए अधिष्ठान सत्य चाहिए माने माया से भी जन्म होना संभव नहीं और सत्य होना तो दूर की बात रही यही यहां कहना चाहते हैं आगे टीका में कहते हैं सत्पूर्वक कार्य मित्र न व्याप्ति पूर्वादि शंका कहता है महाराज आपने कहा विद्यमान के माया से जन्म हो होता है सत्पूर्वक कार्य होता है विद्यमान में कार्य हो जाता है माया से तो पूर्वादि बोलता है ऐसा नहीं ये ये कार्य तुम तत्व ऐसा कोई नियम नहीं है जहां कार्य होगा वहां तो रहेगा जैसे जहां सर्प बनेगा वहां पर सत्व होगा रजू होगी ऐसा कोई व्याप्ति नहीं बनती है पूर्वादि कहता है सत्पूर्वक कार्य मिलती न व्याप्ति सत्पूर्वक कार्य होता है विद्यमान पूर्वक कार्य ऐसी व्याप्ति नहीं बनती यत्र यत्र कार्य तुम तथा सर्व सत्पूर्वक तुम ऐसा नहीं आये पूर्वादि कहा क्यों असतवादी वीर असतः सज्जन्म अविवाह इतनी आशंका है जो असतवादी है बौद्धादी उन्होंने असत से सत की उत्पत्ति माना है असत से सत की उत्पत्ति मानी है उन्होंने अभाव से भाव प्रश्न की उत्पत्ति मानी हुई है तो ये जो व्याप्ति आपने बनाई थी यत्र यत्र कार्य तुम तत्र सतत्म सतपूर्वक तुम ये व्याप्ति बनते हैं असतपूर्वक कार्य है बौद्ध मत शून्य रहता है पहले उसी से जगत होता है कार्य हो जाता है ये शंका है तो इसके उत्तर में कहते हैं असत तो कार्य होना संभव नहीं उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत करें असतो माया जन्म तत्व्य बंध्या पुत्रो न तत्व माया जायते असतो माया जन्म तत्व्य तत्वे न मायाया माया बात जो असत वस्तु है असत स्वयं उसकी सत्ता नहीं है अविद्यमान है वस्तु उससे या उसके दोनों हो जाएगा पंचम षष्ठी दोनों करना उससे माया से कोई पैदा भी नहीं होगा वो स्वयं माया से पैदा भी नहीं उसकी उत्पत्ति भी नहीं होगी पहले जैसे पूर्व भाष्य में दो प्रकार अर्थ किया था सत सत का जन्म होता है माया से अथवा सत्य जन्म होता है माया से ऐसा अर्थ किया था कुछ प्रकार यहां भी टिप्पणीकार कहते हैं अत्रापि विभक्ति ये व्याख्या है दोनों विभक्ति करना होगा पंचमी षष्टी दोनों सत का जन्म या सत से जन्म ऐसा दोनों करना हो ये जो असतः जो एक विभक्ति दिख रही ष्टी हो चाहे पंचमी हो दोनों मान लेना पंचमी मानना ष्ठी मानना दोनों का अर्थ करते पंचमी पक्षे जब पंचमी पक्ष करते से माया द्वारा जन्म कैसा अर्थ करेंगे सत पक्ष में तो हो जाएगा माने ष्ठी पक्ष में तो असत का जन्म ऐसा अर्थ आ जाएगा किंतु असत से माया द्वारा जन्म कैसे हो तो तो होगा इसके बारे में बोलते हैं पंचमी पक्षे पंचमी पक्ष जब लेंगे असत को दृष्टांत हिदर्थ गर्म क्रियापर्धे दृष्टान्त जो देना चाह रहे हैं वहां बद्या पुत्र आदि है वो अणीच का अर्थ ले लेना ले। माया द्वारा असत से जन्म होना ऐसा अर्थ का अर्थ लेना सीधा नहीं ऐसा कहा पर ये लगा देना कहा जन्म युद्य अच्छा तो असत असतो माया जन्म तत्व तो नहीं युद्ध ये कार्य का बोलते हैं कि वास्तव में माया से भी नहीं हो सकता असत के जाना वास्तव में भी नहीं हो सकता है जो स्वयं अभिन्दमान वस्तु है उसकी कोई सत्ता नहीं है उससे ना कोई माया कल्पना करके कोई पैदा होगा उसमें क्यों कल्पना करने के लिए अधिष्ठान सत्य चाहिए स्वयं असत है वो कुछ है ही नहीं तो उसमें क्या कल्पना करेगा भक्ति असत्य माया से जन्म होना संभव नहीं बो बी ची तत्व तो नहीं बेचता और तत्व से वास्तविकता जन्म भी संभव नहीं असत से वास्तविक वस्तु परमार्थिक वस्तु भी नहीं हो सकता है काल्पनिक वस्तु भी नहीं हो सकता दोनों नहीं हो सकता है कल्पना करने के लिए भी अधिष्ठान चाहिए वास्तविक के लिए भी कारण चाहिए कारण आई नहीं असत है ना वास्तविक तो, तो, तो, तो, कोई पैदा हो सकता है ना काल्पनिक पैदा हो सकता है असत वस्तु चाहिए क्यों निर्धिष्ठान में कोई पैदा नहीं होगा वास्तविक वस्तु पैदा होना हो तब भी अधिष्ठान चाहिए और अवस्था वास्तविक वस्तु पैदा होना हो तब भी अधिष्ठान चाहिए रज्जु में सर्प पैदा होता है अधिष्ठान रज्जु है तब पैदा होता है, है? ग्लिन्ण। और सद अधिष्ठान पूर्वक सत्य हो नहीं सकता है आगे खंडन भी करेंगे सत अधिष्ठान सत तो पैदा होना सत का जन्म होता है माया से बात हित नहीं है रज्जु सत्य विद्यमान है, है माया से सर्व रूप में जन्म होता है कितना देखा है सत्य सत पैदा भी नहीं होता सत से सत पैदा होने लग जाए तो फिर क्या होगा पहले सत्य सत्य पहले सत अनादि में चला जाएगा असतो माया जन्म तत्व तो नहीं बेज्यते असत से माया से जन्म भी नहीं बच्चे तत्व तो भी नहीं बहुत दोनों नहीं हो सकता क्यों तो स्वयं अधिष्ठान है नहीं उसमें क्या पैदा होना है वास्तविक भी कोई वस्तु पैदा नहीं हो सकता काल्पनिक भी नहीं हो सकता कल्पना करेंगे अधिष्ठान शक्त चाहिए बंध्या पुत्रो न तत्व न माए या बाप जाए देगा बंध्या पुत्र एक शब्द होता है बाझ स्त्री है जिसके संतान नहीं है उसका पुत्र होता ही नहीं शब्द प्रयोग होता है शब्द ज्ञान अनुपाति अर्थ सुनो विकल्प विकल्प बोलते हैं शब्द ज्ञान लगता है कि कुछ है ऐसा लगता है किंतु तो अर्थ नहीं हो योग सूत्र ने कहा शब्द ज्ञान अर्थ सुनो विकल्प विकल्प ऐसे का नाम है तो बंध्या पुत्र शब्द पैदा होता है प्रयोग होता है शब्द किंतु बंध्या का पुत्र होता नहीं है उसमें कोई पैदा नहीं होगा बंध्या के पुत्र जो वस्तु नहीं है उससे कोई पैदा नहीं हो सकता वास्तविक वस्तु भी पैदा नहीं हो सकता काल्पनिक वस्तु भी पैदा नहीं हो सकता क्यों असत है अधिष्ठान असत है पुत्र वहां असत है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता बंधे पुत्रो न तत्व न वास्तविक रूप से पैदा होगा जाए न तत्व न अथवा मायावा भी न माया से भी नहीं पैदा हो सकता दोनों स्थिति में पैदा नहीं हो सकता क्यों अधिष्ठान चाहिए किसी को पैदा होना वो वास्तविक वस्तु वो, वो अवास्तविक दोनों के लिए अधिष्ठान सत्य होना चाहिए अधिष्ठान है ठीक है में कहते हैं तत्त्व तो अतत्व तो वा न असत सत आकारण जन्म की तरह वास्तविक हो चाहे अवास्तविक हो दोनों तरफ से तत्त्व तो अतत्व व न असत सद आकार जन्म असत का जन्म सदरूप से हो नहीं सकता कभी भी नहीं असत से सत नहीं होगा असत से सत पैदा नहीं हो सकता कुतः असत असत जाएगा शांधर को कैसे आया असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है <ở sta> असत से सत्य उत्पत्ति होना संभव नहीं है <unfold> तो तत्व तो अतत्व तो वा, चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो दोनों स्थिति में न असत असतअ सल आकार जन्म सत्य के आकृति के रूप में असत का जन्म होना संभव नहीं है क्या पैदा होना उसन्मार? सकता है तर दृष्टांत मह उसमें दृष्टांत देते हैं कहते हैं कि बंदिया पुत्रे बंध्या शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता वो अगर पुत्र हो तो बंदिया क्यों होती बंद बोलते हैं तो पुत्र शब्द प्रयोग हुआ तो वस्तु सुनो विकल्प अर्थ शब्द ज्ञान वस्तु सुनो विकल्प यही है वस्तु है नहीं तो वास्तविक भी, भी नहीं हो सकता काल्पनिक भी, भी पैदा नहीं हो सकता यह कहा ठीक है पूर्वार्धम व्या करो कि कारिका का पूर्वाध का व्याख्या करते हैं भाष्य ने कहा असतवादी नाम असतो अभाव्य मायया न व कथंत नसदवादी के जो मत है बौद्धादी मत है कारण को असत मानते हैं जो लोग असत मैंने अभाव्य सीकर अर्थ किया भाष्यकार ने सदा मन अभावश्य अभाव का माया तत्व दवा न कथन जनक जन्म हो अभाव का जन्म हो ही नहीं सकता अभाव का कोई पैदा होगा अभाव के बाद कोई पैदा होगा नहीं हो सकता काल्पनिक भी पैदा नहीं होगा वास्तविक भी पैदा नहीं हो सकता न कथन जन जन्म हो जाता किसी प्रकार का जन्म होना संभव नहीं अभाव का अभाव से कोई पैदा नहीं हो सकता वास्तविक रूप से भी अभाव का अभाव पैदा नहीं होगा अभाव से कोई भाव पदार्थ पैदा नहीं होगा काल्पनिक रूप से भी नहीं होगा क्यों अदृष्टत्वाद ये तो देते हैं देखा नहीं गया अभाव से कोई पैदा होता हो ऐसा नहीं देखा अभाव से कोई वस्तु फायदा नहीं होता क्योंकि हर व्यक्ति तत्त कार्य के उत्पत्ति के लिए तत्त कारण को ढूंढता है जिसको तेल चाहिए किसको ढूंढेगा तिल को ढूंढता है अगर तेल का अभाव है तिल में बिल्कुल तेल, तेल, तेल नहीं है तिल में तो रेत में भी अभाव है तिल में भी अभाव है उस स्थिति में रेत को क्यों नहीं लाता पुलू में डालने के लिए तेल चाहने वाला तेल चाहने वाला क्या ढूंढेगा तिल चाहता है इसका मतलब वहां है वो तेल में तेल है अभाव से नहीं होगा अभाव तो पहले विद्यमान है फिर कारण तो ढूंढता है वो तेल का हमारे पास अभाव है उससे पैदा होना तो तेल पैदा हो जाए नहीं होता कारण चाहिए भाव पदार्थ चाहिए तिल चाहिए अभाव से पैदा नहीं ये कहा असतवादी नाम असदो अभाव से माया तत्ववादी न कथन जनजन्मे असतवादी के मत में असत जो वस्तु है असत माने अभाव से जो अभाव वस्तु है वस्तु नहीं है तो उसका जन्म काल्पनिक जन्म भी नहीं है माया से जन्म भी नहीं है भाव पदार्थ का तो होता है रज्जु एक भाव पदार्थ है माया से जन्म होता है सर्दो तो अभाव का नहीं होता अदृष्टत्व अभाव से कोई पैदा हुआ हो हाँ नहीं देता नहीं बंध्यापुत्र ये दृष्टांत दृष्टान्त नहीं बंध्यापुत्र माया तत्व तो बा जाए थे बंध्यापुत्र जो है ना तो माया से पैदा होगा माने बंध्यापुत्र से एक पैदा होना जैसे रज्जू पैदा हो जाती है किस रूप में सर्व रूप में ऐसे बंध्या पुत्र के अधिष्ठान बंद्यापुत्र अधिष्ठान बन जाए पैदा होने के लिए में ऐसा हो नहीं सकता अथवा तत्व तो वास्तविक रूप से पैदा हो जाए वो बंध्यापुत्र दूसरे रूपांतर में पैदा हो जाए वास्तविक रूप से वो भी नहीं सकता तस्मात अत्र असतवादो दूरत अनुपन्ना कहते हैं इसलिए क्या करना तस्मात अत्र माने कार्यकाल निरूपण में यहाँ कार्यकाल का निरूपण हो रहा है सब कारण बनता, का बनता है कि असत कारण बनता है कार्यकाल का निरूपण करने में असतवादो दूरत एवं अनुपन्ना असदवाद जो तो है दूर से ही युक्ति संगत नहीं है बहुत दूर की बात है युक्ति संगत नहीं है एक तरह दो की टिप्पणी तस्मात असतः कथम भी जन्म असंभववाद असत के किसी प्रकार भी जन्म संभव नहीं है न होने से तस्मात का इसलिए जो असतवाद है दूरत एवं अनुभव ना दूर से ही युक्ति संगत नहीं बहुत दूर की बात है नजदीक नहीं आ सकता ये बोध किया अच्छा ठीक है देखिए असतो निस्वरूप से स्वरूपा स्वरूपाभावादेव तत्व तो कार्य कार्यकार न युक्त जन्म इतना जो असत पदार्थ है असद का अर्थ है जिसका स्वरूप ही नहीं है असत वही होता है जिसका स्वरूप नहीं बंद पुत्र का को कोई स्वरूप नहीं होता निस्वरूप स्वभावेव निस्वरूप पश्य स्वरूपाभाव अपना स्वरूप ही नहीं है किसी कल्पना करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए वहां स्वरूप ही नहीं उसका स्वरूपा भावादेव तत्व तो अतत्ववा वास्तविक भी और अवास्तविक भी ने काल्पनिक भी ने दोनों प्रकार के कार्य कार्य आकार है न युगतम वो कार्य का आकृति में जा नहीं सकता कौन बंध्यापुत्र जैसे रज जो कार्य आकृति में जा सकती है कल्पना से सर्वरूप में जाती है वो विद्यमान वस्तु है सद वस्तु है किन्तु बंध्यापुत्र ऐसा नहीं हो सकता कार्य की आकृति से न युक्तम जन्म उसके जन्म होना संभव नहीं कार्य के आकार से जन्म होना उसका संभव नहीं एक आख्यों तो कहा हेतु तो देते हैं अदृष्टत्व देखा नहीं गया बंध्यापुत्र कोई रूपांतर में पैदा होता हो देखा नहीं क्यों स्वयं नहीं है क्या पैदा होना उसमें देखा है स्वयं हो तो अज्ञान से पैदा हो जाता है रूपांतर हो जाता है रज्जु है, है, तो है। स्वयं तो क्या पैदा होना उसमें ठीक है उत्तरार्धन व्यापुर अदृष्टत्व में दृष्टान्त ने पश्चाए गए उत्तरार्ध कारिका के जो उत्तरार्थ है बंध्या पुत्र का तत्व नाम उत्तरार्ध है उसके व्याख्या करते हुए अध्रिष्टत्व में जो अध्यव है हेतु उसी कोई दृष्टान्त न स्पष्ट है दृष्टांत के द्वारा तो स्पष्टीकरण करते हैं नहीं कहा नहीं बंदे पुत्र माया तत्व तो थे जो तो बंदे पुत्र है न वास्तविक उत्पन्न हो सकता है न माया से उत्पन्न हो सकता है दोनों स्थिति में नहीं हो सकता क्यों स्वरूप ही नहीं है दोनों प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता ये कहा सदवाद माया संभव थी कहते तो होता है माया से जैसे रज्जु एक साथ है विद्वान है व्यवहार दशा है तो उसे माया से जन्म होता है उसका किस रज्जू की जन्म हो जाता है सर्व रूप में सदवाद तो है कारण सत मानने पर तो चलता है अविद्या से जन्म हो सकता है उसका मतलब तो असतवाद नहीं चल सकता अविद्या से भी जन्म संभव नहीं हुआ अब विद्या से जन्म का जय होने के लिए भी अधिष्ठान चाहिए पहले यहाँ अधिष्ठान आएंगे सदवाद हो माया संभव यही है वो तो माया से संभव है स्वतः तो उत्पन्न नहीं होगा विद्यमान तो फिर क्या उत्पन्न होगा माया से रूपांतर में देखना संभव है असतवादस्तु तो तया भी न असतवाद तो माया से भी संभव नहीं स्वभाव तो क्या पैदा होगा वो तो क्यों माया से भी पैदा होना संभव नहीं दर्शन उपसंग यही विशेष दर्शन दिखाते हुए विशेषम दर्शन ऐसा विशेष दिखाते हुए प्रसंगार करते हैं तस्मा तस्मा असर्वाद कार्यकारण के निर्धारण असर्वाद तो दूर से युक्ति संगत नहीं कार्यकार अत्रृश्य है शब्द भाष्य में उसका अर्थ है कार्यकार सत्यमंत्र है कार्यकार अत्र शब्द से कार्यकार कार्यकाल के रोज पढ़ने असभा तो संभव ही नहीं किसी प्रकार भी डरता नहीं उसको लेना नहीं चाहिए और सदवार में हो सकता है कार्यकाल होता है काल्पनिक कार्य को लेकर लेकर और वास्तविक तो कार्य होता नहीं सतका भी पहले विद्वान का दूसरे विद्वान आएगा नहीं उसका अच्छा आगे ठीक है सत तत्व से व माया जन्म जो सद विद्यमान वस्तु है उसी के माया के जन्म हो सकता है जैसे एक ग्रजु विद्यमान है माया से जन्म होता है सर्व रूप में वास्तविक रूप में तो नहीं होगा काल्पनिक रूप में जन्म होता है ये बोला सत तत्व तो से जो सत तत्व तो है उसी का माया जन्म उत्तम उपाध्य दी सत्य ही माया से जन्म होता है कमता दूसरा सृष्टि के पहले एक आत्मा ही है सदैव सौम्य समय आशित इत्यादि के प्रमाण है अब ये सृष्टि आती है तो वो काल्पनिक सृष्टि होती है ये जो हमारे प्रबंध जितने शरीराधिक द्वैत जितने की भाषा रहे काल्पनिक है वह आत्मा इस रूप में पैदा हुआ है किस रूप में जगत रूप में शरीर आदि रूप में दिख रहा है जैसे रज्जु पैदा होती है सर्व रूप में रज्जु के अज्ञान के कारण वैसे यहां पर आत्मा का अज्ञान के कारण शरीर आधिक रूप में पैदा दिख रहा है विवर्तवाद है वास्तविक परिणाम ने आत्मा बिगड़ करके जगत बना ये नहीं विवर्त है रज्जु में सर्प जैसे विवर्त होता है ठीक इसी प्रकार जगत विवर्त है आत्मा सत्व माया जन्म होता है सद वस्तु का ही माया से जन्म होता है जो कहा था पहले उसी को सिद्ध करते आगे यथा कहा यथा स्वप्ने दया स्पंदते माया मन तथा तथा मनः मनः यथा यथा द्वयाभासं याभाते जैसे स्वप्न में देखा है वहां पर या मन का अर्थ है उस चेतन के तरफ जुड़ा हुआ जो मन है मन को चित्त भी बोलते हैं लोग चित्त चित्त में विषय तो है तित्त चेतन है दोनों जब त के तरफ जाता है तो उसको चित्त बोलते हैं और चेतन के तरफ होता है तो वही चेतन माना जाता है चित्त हो जाता है कौन मन ऐसा है या चेतन में कल्पित है मन तो वो, वो जो मन है चेतन विशिष्ट जो मन है वो मन स्वप्न में दो रूप हो जाता है क्योंकि वो एक मन है और वहां चेतन में आश्रित है तो चेतन रूप में है वो चेतन में कल्पित है चेतन स्वरूप है तो उसमें दो प्रकार की कल्पना की जाती है क्या ग्राही और ग्राहक ग्रहण करने वाला और एक ग्रहण होने वाला दो रूप में दिखाई देता है यथा स्वप्न द्वयाभा दो का आभाष हो जाता है यानी ग्राहक भाव दृष्टादृश्य भाव भुक्ता भुक्ति भाव इत्यादि जो भी होगा भूख्य भाव यथा स्वप्न द्वया भाषण दो प्रकार के आभाष होता है कल्पना हो जाती है माया मनस्पंद वहां पर अज्ञान के कारण मन ही चेष्टा का दो रूप दिख रहा है ग्राह्य ग्रह में मन दिखता है मन ही है वहां वस्तु नहीं है ना ग्रहण करने वाला कोई है नहीतव्य विषय है किन्तु तो दो रूप में मन दिखता हुआ जैसे व्यवहार यहाँ हो रहा है वैसे स्वप्न व्यवहार होता है जैसे यहाँ लेन देन आदि खाना पीना सोना आदि हो रहा हुआ भी होता है तो ग्राह ग्राहक बाद दो चेष्टा करता है मन दो रूप हो जाता है मन का ठीक इसी प्रकार तथा जाग्रत दया में जाग्रत में भी वैसा ही है या दो रूप में वो मन ही स्पंदन कर रहा है मन को जोड़कर कुछ नहीं है ये जागृत के विषय को सत्य मान रहे हैं आप वैसा ही जैसे स्वप्न में मन दो रूप हो जाता है मन से अतिरिक्त तो विषय नहीं है आंख बनते हैं कान बन है सब बन सो, इंद्रिया सोई हुई है ग्रहण करने की क्षमता किसी के भी नहीं है इंद्रिया सोई पड़ी है ना विषय है वहां किंतु सब कुछ मन बन जाता है दो रूप हो जाता ग्राह्य और ग्राहक रूप में मन भाषता है जागृत में भी ठीक वैसा ही है दो रूप में दिख रहा है ग्राहक और ग्राह्य रूप में भाष रहा है वैसा ही है मन की चेष्टा मात्रा अगर मन काम करना छोड़ दे अपना मनस तो खो जाए उसका फिर ग्रहण होना संभव नहीं है सुसूद में नहीं देखा है समाधि में नहीं देखा है और ग्राह ये जगत नहीं दिखता खो जाता मन खो जाने पर खो जाएगा मन के होने पर होता है इसका मतलब वो सत्य नहीं है ये सत्य नहीं जागृत का विषय जिसमें सत्य तो बुद्धि करके हम मर रहे हैं अहमता ममता में डूबे हुए हैं सत्य काल्पनिक है जैसे स्वप्न काल्पनिक है दो रूप जैसे व्यवहार वैसे व्यवहार वहां है ग्रहण करने वाला और ग्राह्य वस्तु दो रूप में जैसे यहां व्यवहार होता है वैसे वहां भी है स्वप्न में भी है व्यवहार है किंतु स्वप्न से तो हम उठते हैं तो मिथ्या घोषित कर देते हैं हम माने दूसरे सप्ताह में आ गए सत्तांतर में आ गए प्रादिभाषिक सप्ताह में बैठे हुए थे अब व्यावहारिक सप्ताह में आ गए इसलिए हम उसको नकार कर देते हैं किंतु यहाँ व्यावहारिक सत्ता को आप घोषित करना चाहेंगे थोड़ा उठना पड़ेगा पार्थिक सत्ता में जाना पड़ेगा आपको वहां से दिखाई पड़ेगा जो तो और घोषित कर पाएंगे मिथ्या स्वप्न में रह करके स्वप्न की वस्तु मिथ्या नहीं तो होता वहां तो सत्य होता है जैसे यहाँ लड़ाई होती है वहां भी लड़ाई होती है कोर्ट कचेरी सब होता है और सत्य के काम चलता उसका वहां से जब दूसरे सत्ता में आ जाता है व्यावहारिक सत्ता में आता है तब तो उसको मिथ्या घोषित करता है ठीक इसे है तो ऐसा ही जागृत में भी ग्राह्य और ग्राहक भाव में है यही होता है यहां भी किंतु यहां से अब उठा नहीं है और उठना पड़ेगा पारवार्थिक सत्ता में बैठेगी पार्वारिक सत्ता मैंने अब समाधि में पहुंचिए पता लग जाएगा इस जगत है कि नहीं है ये जागृत स्वप्न में कल्पना है सारा सुसुद्धि में भी नहीं है समाधि आदि में कहा से होना है ये कहना चाहते हैं तथा जागृत या जैसे स्वप्न में एक ही मन है मन को छोड़कर कोई वस्तु नहीं माना। वहां चेतन युक्त मन है चेतन में आश्रित जो मन है उस मन से अतिरिक्त न विषय है न विषय ग्रहण करने वाले हमारे इंद्रिया हैं, दोनों चीज नहीं है किन्तु दो रूप में वो मन बन जाता है मन कल्पना कर लेता दो रूप विभक्त हो जाता है ही नहीं ऐसा मन तो वहां कि दो रूप दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार जागृत में दो प्रकार के जो आभाष हो रहा है ग्राह्य और ग्राहक भाव हो रहा है यानी माया स्पंदते माया माया के द्वारा मन के स्पंदन है जैसे रज्जु सर्प रूप में स्पंदन हो जाती है किस कार माया के कारण ठीक प्रकार माया से मन स्पंदित हो रहा दो रूप दिख रहा है ग्राह्य और ग्राहक भाव दिख रहा है स्पंदते के ऊपर में एक नंबर टिप्पणी स्पंदते मने परिणाम प्रकृति मन का परिणाम है वो अथवा प्रती होती है इस रूप में दो रूप प्रती होती है प्रतीन स्पंदन उसी का अर्थ है कहा अच्छा ठीक है देखे सत एव माया जन्म इति अयुक्तम पूर्वादि शंका कर रहा है सत का ही माया से जन्म होता है यह ठीक नहीं है माना विद्यमान वस्तु का ही माया से जन्म होता है आपने दृष्टांत दिया जिसे रज्जु है रज्जु विद्यमान है उसे माया से जन्म होता है तीसरूप जन्म होता है रज्जु का वैसे ठीक तो नहीं सत एवं माया जन्म सत का ही माया से जन्म होता है इति अयुतम आयूंत, वो ठीक नहीं क्यों अवस्था द्वीप द्वैत से मनस्वंद तत्व तो स्वीकारा क्योंकि दोनों अवस्थाओं में जागृत स्वप्न दोनों अवस्थाओं में द्वैत्य मन स्पंदितत्व स्वीकारा द्वैत रोहता मन का स्पंदन है स्वीकार किया है इति श्लोक व्यावृत्त उत्थापित इसलिए कार्यिका के द्वारा खंडनीय जो पहले उत्थापन करते भाष्य में भाष्य में शंका है कथम पुनः सतो माये वन्म सतो एव जन्म माया सतो एव सत सतका ही जन्म कैसे होगा माया से एक प्रश्न है उत्तर देते है उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते है क्या है यथा रज्वान विकल्पिता सर्प जैसे रज्जु में भाषने वाला सर्प भाषण में सर्प एक कल्पना है वो रजान विकल्पित सर्प सर्पो रज्जु रूपेण अविक्षमा उसको जब रज्जु रूप से देखते हैं तो सत हो जाएगा वो सर्प और उसके अपने रूप से देखते हैं तो असत हो जाता है जब उसका अधिष्ठान रूप में देखेंगे उसको रज्जु से अतिरिक्त नहीं है वो सर्प ऐसा समझेंगे तो वो सत है विद्यवान है ऐसा हो जाएगा यही कहते हैं यथा रजान कल्पित विकल्पित सर्पो जैसे रज्जु में कल्पित जो सर्प है सर्पो रज्जुरूपेण अवेक्षमाण सन जब रज्जु रूप से उसको देखते हैं अधिष्ठान की तरफ दृष्टि डालते हैं सब माना जाएगा सत्योग सत्य ठीक इसी प्रकार एवं मन परमार्थ विज्ञप्त किया आत्मा, आत्मा में कल्पित है मन तो उस मन को जो आत्म अधिष्ठान रूप से देखेंगे तो सत्य हो जाएगा अपने रूप से असत है वो क्योंकि तो आत्म रूप से देखते हैं सत हो जाएगा जैसे रज्जु में कल्पित सर्प रज रूप से देखे तो सत है वो अपने रूप से मिथ्या है, तो है क्यों तो उसका अधिष्ठान जो आप है जहां कल्पना हो रही है वो सत है उस रूप से देखने को सतपान हो जाएगा ये कह रहे सिद्धांत यथा रजान विकल्पिता सर्प जैसे रज्जु में विकल्पित सर्प है रजु रूप अवेक्षवान जब रजु रूप से देखते हैं जब देखने वाले के लिए क्या होता है ऐसा होते हुए क्षमाणा सत्य सत हो जाता है मन रज्जु में कल्पित सत सत्य हो जाता है सत के जगह में उन्नाशी के का को लगा तो हुआ है सत्य सत्य एवं मन परमार्थ विज्ञप्तिया जब मन भी इसी प्रकार से परमार्थ जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसके साथ विज्ञप्तिया जो ज्ञान स्वरूप आत्मा उसके साथ आत्म रूप जो विज्ञप्ति रूप आत्मा है सत्यम ज्ञान मनन्तम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसके उस रूप से देखने पर क्यों आत्मा में कल्पित है मन उस रूप से मन को देखेंगे तो क्या होगा वो सत, तो सत्य हो जाएगा मन भी सत हो जाएगा अधिष्ठान रूप से देखने पर और अपने रूप से देखने पर असत हो जाए सर्प भी रज्ज में भाषण वाला सर्प भी सत्य होता है रज रूप से देखने वाला तो कहा तो तो सत, मन सत्य हो जाएगा ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वया भाषण पन्न वहां मन सत है स्वप्न काल में तो ग्राह्य और ग्राहक दो रूप में स्पंदित होता है सब कैसा है आत्मा के साथ एक होकर के आत्मा के साथ देखेंगे तब सत है वो अपने रूप से क्या सतह सत्य ग्राहक ग्राह रूपे न द्वया भाषित है ग्राहीय और ग्राहक दो रूप जैसे जागृत में है या ग्राहीय इंद्रियां ग्राहक बनी हुई है विषय ग्राह्य बने हुए हैं वैसे वहां नहीं चलता है ग्राह्य ग्राहक दो भाव में स्पंदित होता है मन स्वप्ने माया इज्वान सर्प जैसे माया से रज्जु में जैसे सर्प स्पंदित होता है उसी प्रकार स्वप्न में मन स्पंदित होता है दो रूप में ग्राही और ग्रह दृष्टांत दिया माया रज्वादी पर सर्प जैसे माया से सर्प पैदा हो जाता है कहा रज्जु में पैदा हुआ जैसा होता है ठीक इस प्रकार है वहां भी ऐसा हो जाता है टेन की टिप्पणी अधिष्ठानात्मक में उस काल में मन अधिष्ठान स्वरूप ही होगा रज्जु में कल्पित स्तर पर रज्ज रूप देखने पर रज्ज रूपी अधिष्ठान रूपी है वो उसी प्रकार जब उसको आत्मा के स्तर पर देखते हैं मन को आत्मा में कल्पित है तो अधिष्ठान रूप में देखते वो सत्य हो जाएगा अधिष्ठान रूप से सत्य वो कोई भी वस्तु तो कल्पित नहीं होता अधिष्ठान रूप से अपने रूप से कल्पित है घट भी कल्पित नहीं है मिट्टी रूप से देखेंगे तो कल्पित नहीं है मिट्टी हो और अपने रूप से देखेंगे कल्पित है तथा उसी प्रकार जैसे स्वप्न की बात होगी तथा प्रातिभाषिक सत्ता को लेकर के प्रादिभाषिक दृष्टांत दिया अब यह जागृत के विषय जो व्यावहारिक वाले हैं जिसको आप सत्य मान करके आपके कर लिए सत्य बुद्धि सत्य तो बुद्धि हो, हो रही इनमें अब यहाँ आके दृष्टान्तिकातेप्न में मन और सत्य सत्य के कारण से उसमें दो रूप है स्पंदित हो जाता है ग्राह ग्राहक भाव में स्पंदन करता है ठीक इस प्रकार तथा मैंने तत्व जाग्रत में जागृति जागृत अवस्था में भी स्पंदते माया मना इवा था। स्पंदते इवा इवा माया मना स्पंदन भी नहीं अवस्था वास्तव में जैसे रज्जु में सर्प हुआ जैसा होता होता नहीं है नहीं क्या बना उसने इसी प्रकार यहाँ स्पंदते इव माया मना माया से मन स्पंदित होता जैसा दो रूप होता है जैसा चेष्ट होता हुआ जैसा लगता है वास्तव में होना नहीं है वस्तु ही नहीं क्या होना है उसने रज्जु में सर्प होता ही नहीं वास्तव में वो तो केवल वास्ता है सर्प इव है वो सर्प नहीं है वो। सर्प जैसा होता है वो सर्प नहीं है रज्जु है वो ठीक है टीका में अधिष्ठान रूपेणा मनोभिशदिष्ठान होता है मन भी सद है अधिस्थान रूप से अपने रूप से कल्पित है अधिस्थान उसके आत्मा है आत्मा में कल्पित है वो दूसरे रूप से सत है वहां अधिष्ठान रूपेण मनोरूपी सत मन भी सत है ये सदृष्टान्त तो महादृष्टान्त क्या है रज्जु सर्प का दृष्टांत किया है तो रजु में सर्पूरित हो रहा हमें वो सर्प को रजु रूप से देखते हैं तो सत है वो और सर्प रूप से देखेंगे तो असत है ठीक इसी प्रकार मन भी जब आत्म रूप से देखेंगे आत्मा में कल्पित है वो सत्य और केवल मन की तरफ देखेंगे तो असत है उच्चतेस कहा उच्चते मनसन्मात्व कथम अनेक अधन अने मन यदि सप्तमात्र है आत्ममात्र है फिर अनेक रूप से स्पंदन चेष्ट होना कैसे ग्राह्य ग्राहक भाग में अनेक रूप हो रहा है ये कैसे होगा ये शंका है मनसातृत्व एवं सप्तरूप आत्ममात्र है यदि मन माने आत्म रूप से देखने पर आत्ममात्र बता दिया अधिशान रूप से ऐसे होने पर कथम अनेक अधन अनेक प्रकार ग्राह्य ग्राहक भाग में ये सारा व्यवहार कैसे करेगा वो इतिहास ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं स्वप्न दृष्टान स्वप्न के दृष्टांत देते हैं स्वप्न में जैसा होता है मनी तो है और कौन है वह ग्राह ग्राह भाव होता है ठीक इस प्रकार जागृत में भी वस्तु कोई भी नहीं है मन ही दो रूप में दिख रहा है जैसे स्वप्न में कोई वस्तु नहीं है दो रूप दिखाई देता है मन में कल्पना है ठीक इस प्रकार जागृत की वस्तु भी कोई वस्तु नहीं कल्पना है बौद्ध तो मत में हमारे मत में कुछ नजदीक जैसा लगता है वो भी कल्पित मानते हैं दो वादी कल्पित मानते है, तो है। है। हैं दो वहां वस्तु को क्षणिक शब्द मानते हैं मान्य माध्यमिक और योगाचार ये कल्पित मानते हैं माध्यमिक बौद्ध होते हैं मुख्य मुख्य माध्यमिकों विवर्त मधलम शून्य शमीन जगत जो माध्यमिक बौद्ध माने शून्यवादी बौधता है वो मुख्य मत वो तो क्या मानते हैं शून्य में जगत कल्पित है सुन्य का विवर्त है जगत क्या है शून्य का विवर्त है कहते और दूसरा बोलते हैं योगाचार मत संत मत योगाचार जो होते हैं विज्ञानवादी वो होता है वो कहते हैं नहीं शून्य में तो कल्पना करना संभव नहीं है अभाव में कोई पश्चु होना संभव नहीं है किंतु एक है क्षणिक विज्ञान है कोई विज्ञान विषय रूप हो जाता है अपना रूप करता है फिर तुरंत नष्टा भी हो जाता है फिर दूसरा विज्ञान पैदा होता है योगाचार मते संत मत तासा तो खिला उन मती में माने ज्ञान में कल्पित है सारा ऐसा मानते हैं वो तो भी कल्पना मानते हैं हम भी कल्पना मानते हैं किन्तु तो फर्क क्या है शून्यवादी के साथ में हमारे साथ क्या होता है हम एक सब विद्यमान वस्तु में कल्पना मानते हैं विद्यवान हमारे पास सब आत्मा उनके साथ शून्य में कल्पित है यही है जगह और विज्ञानवादी बहुतों के साथ जब देखते हैं वो भी विज्ञान में कल्पित मानते हैं हमें आत्मा को सत्यम ज्ञान मानते विज्ञान रूप मानते हैं तो कल्पित बराबरी होना चाहिए यहां भी रहे हैं, वो क्षणिक विज्ञान मानते हैं और हम स्थायी विज्ञान मानते हैं ठीक है कल्पना के लिए अधिष्ठान सत्य होना चाहिए अच्छा ठीक है मन से सन्मात्र कथम अन्य स्पन्दनम मन यदि सनमात्र है आत्ममात्र है अधिष्ठान रूप से देखने पर आत्ममात्र है फिर एक व्यक्ति अनेक प्रकार से कैसे उपायेगा शंका तो किया तो उत्तर देते हैं स्वप्न दृष्टान्त तो स्वप्न में कहा देखो मन अकेला ही होता है जागृत में घटाने के लिए स्वप्न का दृष्टान दिया स्वप्न में अकेला ही होता है दूर होता है कि नहीं होता ग्राही और ग्राहक ग्रहण करने वाला और ग्राह्य वस्तु दो हो जाते हैं वहां ये कहा स्वप्न दृष्टान्त स्वप्न व्याख्या करते हैं कहा चार की टिप्पणी स्वप्न दृष्टि क्या है दृष्टांत नहीं दृष्टान अनुपन्न जो देखा हुआ है उसमें अनुपन्न नहीं कर सकते देखा है स्वप्न में देखा है अकेला है दो रूप होके काम कर रहा हो विषय और विषयी दोनों बना, बना हुआ है ठीक इस प्रकार जागृत में विषय और विषय दोनों बन जाता है क्या आपत्ति कहा ग्राह्य इत्यादि कहा था ग्राह्य ग्राहक रूप द्व्या भाषण स्वप्ने मायाद्वाम इव सर्प जैसे माया के कारण ऋतु में सर्प जैसा पैदा होता है उसी प्रकार स्वप्न में दो जैसा हो जाता है ठीक इस प्रकार जागृत में हो जाता है एक उत्तर दिया का माह सिद्धांत प्रकटा तथा मन तद्वद जागृते जागृत में भी ऐसे ही माया मना इव इत्याते लगाना पंधते के साथ में चेष्टा तो नहीं करता चेष्टा करता हुआ जैसा लगता है ठीक है माया मनस्पंदनम कारण मायाधीनम इति अवस्थुभूतम इव इतिम माया के अधीन होकर के मन में जो स्पंदन होना है चेष्टा होना है वो अवस्थुभूत है वास्तविक नहीं है जैसे माया के अधीन सर्प पैदा होता है वो वास्तविक नहीं होता इस प्रकार मन के जो चेष्टा आनी है वो माया के कारण तो मायाधीनम मनस्पंदनम अवस्थुभूतम वस्तु स्वरूप नहीं है वो ये दिखाने के लिए इव शब्द लगा दिया भाष्यकार ने व्यकार पंदते इव वास्तव में पंदन होना संभव नहीं है तो माया से पंदन होता जैसा इव लगा के बता दिया ठीक है आगे मनो मनोब्रह्म तरी द्वैतम स्वीकृत इतिहास दृष्टान्त नहीं रहा चले तब तो आपने महाराज मन को जब अधिष्ठान रूप से देखते हैं तब वो ये ग्राहक राग भाग होने की सामर्थ्य सत्य हो जाएगा मां ऐसा कहा था क्यों उसमें कल्पना होनी है ग्राह्य ग्राहक की किस में मन में अब मन असत है वो भी कल्पित है तो कैसे होगा मान उसको जब अधिष्ठान रूप से देखते हैं तो सत हो जाता है तो उस स्थिति में वहां फिर कल्पना हो सकती है भाव से कल्पना कर सकते हैं क्यों सत है वो मन उस काल अधिष्ठान रूप से देखने पर कहा तो पूर्वादिश् करता है वादी भद्रम न कहता महाराज तो आपने दो को स्वीकार कर दिया मन को अधिष्ठान रूप से देखने पर सत माना जाएगा तो मन और अधिष्ठान दो हो गए ना फिर अद्वैतिक सिद्धि कैसी होगी उसके बाद कल्पना होगी द्वैत दो, होने के बाद कल्पना होगी ये पूर्वी की शंका है मनोब्रह्म मन और ब्रह्म दो हो गए क्योंकि वो रूप से देखने पर अधिष्ठान ब्रह्म है उसका तो मन और ब्रह्म दो कारण द्वयम तरित दो कारण हो गए कल्पना की काल में जो तो ग्राह्य राग बाप होना है जहां मन में वहां पर ब्रह्म भी तो है ना दो तो कारण हो गए कारण द्वयम कारण तो तर ही द्वैतम स्वीकार तब तो द्वैत मान लिया आपने माने सृष्टि के पूर्व में भी दो मान लिया आपने मन और ब्रह्म दो को मान लिया द्वैत स्वीकार हो गया आपको ये शंका उठाएगा पूर्व शंका करके कहा दृष्टान्त निराज नहीं द्वैत नहीं हो सकता कि खंडन करते हैं कार्य क्या है अद्वयम चया भाषम मन स्वप्न न संशय अद्वयम च द्वयाभासं तथा जाग्रत न संशयः अद्वयम च द्वयाभासं मनः स्वप्नेन संशयः अद्वयम च द्वयाभासं तथा जाग्रत न संशयः अद्वयम च मनः अद्वयम् मन उस काल में अद्वय ही है आपका ये है अधिष्ठान रूप से देखने पर द्वैत नहीं होगा रज्जु में जो सर्प दिखता है सर्प भी हो रज्जू में दो नहीं होगा जब रज्जु रूप से देखेंगे तो सर्प तो नहीं रहेगा रज्जु होनी है ठीक इस प्रकार जब उसको अधिष्ठान रूप से देखेंगे तो वहां अधिष्ठान ब्रह्म रूप हो जाएगा फिर मन नहीं रहेगा अद्वयम तो मन अद्वय है अद्वितीय है स्वप्न में अद्वय है अकेला ही है द्वैत नहीं है फिर भी दो रूप में दिखाई देता है कार्यक्रम भाव में आवासित होता है मान ग्राह्य ग्राहक भाग हो जाता है उसका न संशय इसमें कोई संशय नहीं है कहा न संशय माने उभय मतलब अभिवादन अभिवादमित्यर्थ दोनों मत मतलब आपके हमारे में विवाद नहीं है इसमें मन वहां दो रूप में हो जाता है मन से अतिरिक्त तो कोई है नहीं दो रूप में हो जाता है ग्रहणकर्ता भी वही ग्राह्य वस्तु भी वही वही दो हो जाता है मन से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है न संशय अद्वयमचा दयाभाषण तथा जागरण न संशय उसी प्रकार जागृत में भी मन अद्वय ही है दो नहीं है अद्वयमचा च मन यही है द्वया दो रूप में हो जाता है जागृत में भी तथा उसी प्रकार न संशय इसमें कोई संशय नहीं है उसी प्रकार है कहा <coughs> दृष्टान्त भागम विभाजते का दृष्टांत भाग को स्वप्न जो दृष्टांत दिया है उसके पहले विभाजन करते हैं रज्जु इत्यादि कहा भाष्य कहते हैं रूपेण सर्पै जैसे रज्जु रूप से सर्प हो जाता है रूपेण सर्पैव परमार्थ सर्प रज रूप से देखने परमार्थिक हो जाएगा वस्तु हो जाएगा उसके अपने रूप से देखेंगे तो वस्तु नहीं होगा अच्छा उसका अधिष्ठान रूप से देखते हैं तो वस्तु आएगा कल्पित वस्तु अधिष्ठान रूपी और क्या है रजु रूपेण सर्पैव जैसे सर्प रज रूप से परमार्थ हो जाता परमार्था था। परमार्था था। उस, था। था। 하루, ah, है परमार्थ परमार्थतः परमार्थ वास्तविक माना जाएगा उसको रजु रूप से देखेंगे तो हाँ सर्प रूप से देखेंगे तो कल्पित है रज रूपेण सर्पैव परमार्थ परमार्थता आत्म रूपेण अद्वयम मन भी आत्म रूप से अद्वय है एक है क्यों कल्पना मन कल्पित है आत्मा में तो आत्म रूप से देखने पर अद्वय है वहां दो नहीं है अद्वय मन जो अद्वय मन है वह अद्वयम अद्वय होता हुआ जो मन दया भाषम मन अद्वयम मन सत्य मन अद्वय होता हुआ दो नहीं है आपका रूप से देखने पर एक ही है वो ऐसा होने पर मन स्वप्न द्वया भाषम स्वर्ण दो रूप से आभाषित होता है मन कोई संशय नहीं है आप भी मानते हम भी मानते इसको मन है वह एक ही है कि दो रूप व्यवहार हो रहा ठीक इसी प्रकार समझो। समझ लोप्न हस्त्यादि ग्राह्यम तदग्राहक चक्ष विज्ञान वितरक हस्त यहां है स्वप्न काल में देखते हैं कि हस्तियादि जो ग्राह्य वस्तु हाथी आदि दिखाई पड़ते हैं ग्राह्य है हस्तियादी वो और उसके ग्राहक जो चक्षरादि इंद्रियां दोनों नहीं है न तो हाथी आदि हस्तियादि है न इंद्रिया है हमारे पास दोनों नहीं नहीं स्वप्न हस्ती आदि ग्राह्यम ग्राह्य वस्तु हस्ती आदि हाथी आदि और तदग्राहक उस हाथी को ग्रहण करने वाली जो है चक्षुरादि द्वयम विज्ञान व्यक्तिकरण जो विज्ञान स्वरूप आत्मा ने उसे अतिरिक्त तो कुछ आई नहीं हुआ तो और मन कल्पित तो होने से मन को वहां विज्ञान स्वरूप शब्द से कहा तो अतिरिक्त रूप से कुछ आई नहीं ना हाथी आदि है न इंद्रिया आदि है ठीक इसी प्रकार फिर भी व्यवहार हो रहा है ठीक इस प्रकार जागृत अभी कथा बेहतर जागृत रूप तो वैसे समझ रहा जैसे मन में है स्वप्न वैसे जागृत को तो समझना तो तो परमार्थ सब विज्ञान मात्रा अवशेषा क्योंकि यहां भी जब विचार से जाते हैं तो परमार्थ सब विज्ञान जो आत्मा है वही बचेगा बाकी कल्पना सिद्ध हो जाए विचार में जाएंगे तो व्यवहार अलग है अंधविश्वास में चलता है किसी ने सोचा ही नहीं पूछा ही नहीं बेर्धसान है एक ने बोला दूसरे ने मान लिया चल रहे हैं विचार नहीं किया विचार करने पर सब हो जाएगा दृष्टान्त चैतन्य अतिरिक्त से ग्राह्य ग्राहक भेद से मनस्पांतित से असत्व चाह रही थी दृष्टांत में चैतन्य से अतिरिक्त जो ग्राह्य ग्राहक भेद है स्वप्न दृष्टांत दिया हुआ है चैतन्य से अतिरिक्त तो ग्राही ग्राहक भेद से मनस्पंदित चैतन्य से भिन्न रूप से देखने वाला जो मन का स्पंदन क्रिया है असत्यों को ग्राहि ग्राहक है ही नहीं ग्राहक भेद है ही नहीं असत्य है दृष्टांत न ग्राह्य है न ग्राहक है ऐसा हो जाता है असत्यम सार यदि सिद्ध हैं नहीं इत्यादि शब्द कहा नहीं स्वप्न हस्त ग्राह्यम तद तो ग्राहक चुरादि द्वयम विज्ञान विद्रेण अस्थि कुछ सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इस आत्मा को माने मन को आ, आत्मा से अभिन्न करके मन को कहा गया है वो आत्मरूप है उसका तो भिन्न कोई न ग्राह्य वस्तु है न ग्राहक इंद्रिया है दोनों नहीं है केवल व्यवहार हो रहा कल्पना चेष्टा मात्र है वो इसी प्रकार का तथा जागृत भी परमार्थ आत्मस्वरूपे न अभ्यम सन ये जो परमार्थ आत्मस्वरूप है मन सत्य है जागरूक में भी सत्य है अपने रूप से मिथ्या होने पर भी अधिशान रूप से सत्य है वो मनोहर ग्राह्य ग्राहक द्वैताकारण अवभाषा ग्राह्य ग्राहक दो रूप में भाषित हो रहा जैसे है जैसे स्वप्न में भाषा है उसी प्रकार यहाँ पर स्वप्न का झूठा तो सिद्ध हो जाए मिथ्या घोषित कर देते हैं आप यहाँ इसको मिथ्या नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे यहां से जगना पड़ेगा बात यही यहां से जगह मैंने पारमार्थिक सत्ता में जाने पर यह पता लगेगा वहां से तो दूसरे सप्ताह में आ गया तब तो उसको पीथ्य घोषित कर रहे हैं राजा में कोई स्वप्न में कोई राजा बन गया शुभ उठता है तो अपने भिखारी का अनुभव करता है तो उसको सत्य समझता है कि राजा बने बनेगा नहीं समझता अच्छा कोई राजा भिखारी रूप में पाया स्वप्न में भीख मांगता हुआ घर घर में कोई भीख मांगता पाया ऐसा होता है जगने के बाद वो क्या वो भिखारी मानेगा वो पीथ्य घोषित करता है जूठा था ऐसा मानता है यहां नहीं हो पा रहा है क्यों यहां से आप जगे नहीं पारमार्थिक सप्ताह में जाएंगे तो यह भी मिथ्या घोषित हो जाएगी विचार में जाना पड़ेगा पारमार्थिक सत्ता वस्तु दृष्टि में जाना पड़ेगा वस्तु क्या है यहां जैसे वस्तु देखेंगे घट प्रयोग होता है वस्तु देखेंगे तो वस्तु दृष्टि में घट नहीं मिलेगा मिट्टी मिलेगी यहां भी, भी आत्माश अतिर तो कुछ मिलने वाला नहीं जाएगा जागृत में ढूंढने लगेंगे तो ये कहा अच्छा ठीक है तथा परमार्थ सतो विज्ञान मात्र पारमार्थिक वस्तु जो विज्ञान मात्र है उस काल में विज्ञान मात्र अवस्था दो एशेषा अभाव दोनों में एक विज्ञान विशेषी है वहाँ मन वह विज्ञान रूप स्वरूप बना हुआ है उसे अतिरिक्त ही नहीं चाहे स्वप्न में हो चाहे जागरण हो उसमें कल्पना है सब उसे आत्मा में कल्पना है तथा परमार्थ सतो विज्ञान मात्र परमार्थ सद वस्तु एक विज्ञान मात्र है आत्मा मात्र है मन को वहां आत्म रूप से देख करके ऐसा कहा गया है तो अवस्था दो एक विशेषा भाव है दोनों अवस्थाओं को विशेष नहीं वहां भी विज्ञान मात्र है यहाँ भी विज्ञान मात्र है तस्में एवं अधिष्ठान है वही विज्ञान रूप अधिष्ठान है जो आत्मा है सत्यम ज्ञान ब्रह्म उसी के अधिष्ठान में माया कल्पित मन माया के द्वारा कल्पित से मन स्पंद चेष्टा करता है दयाकारों मनो दो, दो आकर, आकार में स्पंदित होता है ग्राह्य भाव स्पंदित करता है ऐसा स्वीकार किया है करने से होने से न कारण एवं संकेत दो कारण मानने की आवश्यकता नहीं शंका नहीं कर पा मन वहां आत्म रूप में है इसलिए वो चेष्टा कर पा रहा है नहीं तो अपने रूप से तो चेष्टा नहीं कर सकता जड़ है क्या चेष्टा करेगा अधिष्ठान रूप से देख करके मन दो रूप हो जाता है करके बोल दिया इसलिए जागृत इत्यादि कहा था जागृत मीता था ही इत्यादि ठीक है मनो मवैतम प्रमाण यद मनो मत है मन है तो द्वैत है, मन नहीं तो द्वैत नहीं है। प्रमाण देना चाहते हैं। मनो दृश्यद्वैतम यदिचि सचराचर मनसो हमनी भाव द्वैत नोपलते मनो दृश्यम इधम द्वैतम यदिचित मनसोह मावे द्वैतम न मनो दृश्यम इधम द्वैतम ये दृश्य जो मन का दृश्य है ये जो द्वैत वर्ग जितने में मन का दृश्य है मन है तो दिखाई पड़ता है मन नहीं तो नहीं दिखाई पड़ता अभी दिख रहा है मन काम कर रहा है दिख रहा है जब मन काम करना छोड़ दे दिखना बंद हो जाएगा सुसुप्त में नहीं दिखता ये स्त्री पुरुष भाप भी ने सुसुप्त में कोई भावना नहीं आप क्यों? मन काम नहीं करता मनो दृश्य देखा मन का दृश्य है मन दृश्य है यदकिराचर जगत में जो भी वस्तु होगा मन का दृश्य है मन होने पर है मन के न होने पर नहीं है मन का दिन है मन मन की चेष्टा है मन जैसे मान लेता वैसे है द्वै एक व्यक्ति है भिन्न भिन्न व्यक्ति के मन भिन्न भिन्न कल्पना कर रहे हैं। एक व्यक्ति इसको शत्रु मान रहा है एक व्यक्ति मित्र मान रहा है क्या है ये शत्रु है कि मित्र है मन की कल्पना है अगर ये शत्रु हो तो मित्र नहीं हो सकता मित्र हो तो शत्रु दोनों व्यवहार होता है कोई शत्रु मानता है कोई मित्र मानता है क्या माना जाए इसको शत्रु माना जाए कि मित्र माना जाए भावना बनी वैसे मन की कल्पना है मेरे मन में शत्रु बुद्धि करती आपके मन में इस मित्र बुद्धि करती यही तो है कल, कल्पना आपकी भी कल्पना मेरी भी कल्पना अगर वस्तु सत्य हो तो एक ही होना चाहिए या तो शत्रु ही होना चाहिए या मित्र ही होना चाहिए तो दोनों व्यवहार हो रहा है शत्रु है कि मित्र है न शत्रु है न मित्र है कल्पना है ये होता है तो कहा मनोदृश्यम सचराचर जो कुछ भी चराचर जगत है चर और अचर दो प्रकार की जगह जगह रहे मन का दृश्य है मन जैसा देखता है वैसे दिखाई पड़ता है जैसे चश्मा पहनेगा जैसे रंग वाला वैसे दिखाई पड़ेगा एक वस्तु को एक ही छवि नहीं मानते भिन्न भिन भिन्न तरीके से मानते हैं सब वस्तु कोई एक होगा उसको भिन्न भिन भिन्न भिन मान भिन भिन भिन रहे यहाँ एक वस्तु सत्य वस्तु है आत्मा उसमें भिन्न भिन्न रूप से मान्यता हो रही है कोई शत्रु बुद्धि कर रहा है कोई मित्र बुद्धि कर रहा है कोई पिता बोलता है कोई माता बोलता है कोई प्राता बोलता है आत्मा कल्पना यही है जो कुछ भी चराचर जगत है मन का दृश्य है मन के होने पर है मन की कल्पना है सब वास्तविक वस्तु वहां मान अधिष्ठान वास्तविक है जहां यह कल्पना हो रही है वस्तु तो सत्य नहीं है अगर सत्य हो तो एक ही एक ही रूप से प्रयोग होना चाहिए सबके लिए भिन्न भिन्न उसे प्रयोग करते हैं शत्रु मान, मान रहा है एक मित्र मान रहा है और वस्तु सत्य शत्रु है कि मित्र है ये मन की मन की चिंतन है उसका चिंतन मित्र रूप में हुआ मेरे चिंतन शत्रु मन की कल्पना है जितने मन होंगे उतने कल्पना करेगा इसको ऊपर भिन्न भिन्न कल्पना है वैसे यहाँ एक ही वस्तु सद वस्तु है आत्मा उसमें कल्पना सारी मन कल्पना करता रहेगा ये ये ये अब मन नहीं हो आत्मा में कोई कल्पना होनी संभव ही नहीं है कब सुशुद्धि में समाधि में कोई कल्पना होती है क्या कुछ नहीं होती मन नहीं है वहां तो कल्पना भी नहीं है वहां जागृत के विषय है न स्वप्न कोई विषय नहीं चराचर जगत कुछ भी नहीं वहां मनसो ही अमनी भावे जब अपना काम करना छोड़ देगा मन अमनी भाव में चला जाएगा मनस्व रहित हो जाएगा मान चिंतन करने के लिए सामर्थ्य नहीं रहेगा सु में समाधि आदि में देखा है उस अवस्था में जाने पर द्वैतम नएपोपलब्धते द्वैत की उपलब्धि होना संभव नहीं है तो द्वैत की उपलब्धि जो है जागृत तो स्वप्न में है क्यों तो मन जीवित है इसलिए द्वैत की कल्पना हो रही है अद्वैत आत्मा, द्वैत की कल्पना हो रही है जागृत मन जीवित है तो मन कल्पना करता है मनसो ही अमनी भावे ही मानी अस्मात जब ये कारणात् मन के अमनी भाव हो जाने पर सुसूप्त में देखा मन काम नहीं करता समाधि में देखा मन काम नहीं करता चाहे वो माने निरंकल हो गया हो चाहे सांसलय हो गया हो निर, निरन्वय विनाश हो चाहे सान्वय विनाश हो दोनों प्रकार दो में जो भी होगा सुसूप्त में आता है सान्वय विनाश होगा समाधि में जाएगा निरंक निरन्वय विनाश वाला कुछ बचेगा नहीं आप आत्मभाव में जाएगा कुछ नहीं बचेगा सुषु चीज वापस हो जाता है जैसे कट का दो प्रकार से नाश या कपड़े का दो प्रकार से नाश किया जाता है जा सकता है एक तो धागा को खोल देना कपड़ा नाश हो गया धागा धागा है काला में कपड़ा हो सकता है और निरन्वय नाश नहीं हुआ सान्वय नाश हुआ और इसमें माचिस लगा देना आग लगा देना निरन्वय नाश हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो मन दो प्रकार से इसका नाश के तरीका है चाहे हो चाहे समाधि हो यह नष्ट हो जाए तो द्वित नहीं मिल लगा ये कहा समय हो गया मेरा ओम देवा भद्रणे वाहक्ष